संक्षिप्त महाभारत भीष्म पर्व तीसरा दिन दोनों सेनाओं की व्यूह रचना और घमासान युद्ध संजय ने कहा जब रात बीती और सवेरा हुआ तो भीष्म ने अपनी सेना को रणभूमि में चलने की आज्ञा दी वहां जाकर उन्होंने सेना का गरुण व्यूह रचा और उस व्यूह के अग्र भाग में चोच के स्थान पर वे स्वयं ही खड़े हुए दोनों नेत्रों की जगह द्रोणाचार्य और कृतवर्मा थे सिरो में अश्वस्थामा और कृपाचार्य खड़े हुए उनके साथ त्रिगर्त और और भी थे। साथी पंचन, वीरों के साथ भुरी श्रवा शल्य भगदत्त और जयदत्त ये कंठ की जगह खड़े किए गए थे अपने भाइयों और अनचरों के साथ दुर्योधन पृष्ठभाग में स्थित हुआ कंबोज शक और सूरसेन देशी योद्धाओं को सांस लेकर विंद तथा अनविंद में स्थित हुए मगध और कलिंग देश की सेना तथा दासेर, क, दासेर उसके दाएं पंख की जगह खड़े हुए तथा कारुस विकुंज मुंड मुंडीवृष आदि योद्धा बृहद बल के साथ बाएं पंख के स्थान पर स्थित हुआ अर्जुन ने कौरव सेना की वह व्यूह रचना देखी तो धृष्ट को सांस लेकर उन्होंने अपनी सेना का व्यूह बनाया। उसके दक्षिण पर भीमसेन सुशोभित भी हुए। उनके साथ अलेको से संपन्न भिन्न-भिन्न देशों के राजा थे भीमसेन के पीछे महारथी विराट और द्रुपथ खड़े हुए उनके बाद नील और नील के बाद धृष्ट थे धृष्ट के, के साथ चेदि, काशी और करुष आदि देशों के सैनिक थे धृष्ट दुम्न और शिखंडी पंचाल एवं प्रभद्रक देशीय योद्धाओं के साथ सेना के मध्य भाग में स्थित हुए हाथियों की सेना के साथ धर्मराज युधिष्ठिर भी वहां ही थे। उनके बाद राजी और द्रौपदी के पांच पुत्र थे फिर अभिमन्यु और इरामान थे इसके पश्चात कई कई वीरों के साथ घटोस था अंत में व्यूह के वाम शिखर पर अर्जुन स्थित हुए जिनके रक्षक भगवान श्रीकृष्ण थे इस प्रकार पांडवों ने इस महाव्यूह की रचना की तदनंतर युद्ध आरंभ हो गया रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए रथों की घरघराहट के साथ मिला हुआ धुमध का स्वर आकाश में गूंज रहा था उभय पक्ष के नरवीरों में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था उसी समय अर्जुन कौरव पक्ष के रथियों की सेना का संहार करने लगे कौरवीर भी प्राणों की परवाह न करके पांडुओं के मुकाबले में डटे रहे उन्होंने एकाग्रचित्त से इतना घोर युद्ध किया कि पांडव सेना के पैर उखड़ गए उसमें भगदड़ मच गई तब भीमसेन घटोत्कच सात की चेकीतान और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी आपके पुत्रों की सेवा सेना को इस प्रकार भगाने लगे जैसे देवता दानवों को इस प्रकार आपस में मार काट करते हुए वे खून से लथपथ छत्रीवीर बड़े भयंकर दिखाई देते थे महाराज इसी समय दुर्योधन एक हजार हाथियों की रथियों के सेना लेकर के सामने आया। इसी प्रकार पांडव भी बहुत बड़ी सेना के साथ और द्रोणाचार्य के मुकाबले में डटे। अर्जुन भी क्रोध में भर कर समस्त राजाओं पर चढ़ाए उन्हें आते देख राजाओं ने हजारों रथों के द्वारा चारों ओर से घेर लिया और वे उनके रथ पर शक्ति गदा परिघ्रास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 और द्रोणाचार्य ने रोका दुर्योधन को देखकर कुछ लौटने लगे। उन्हें लौटते देख दूसरे भी कर कुछ निवेदन करता हूँ उस पर ध्यान दीजिए जब तक आप और आचार्य द्रोण जीवित हैं अस्वस्थाम सुग तथा कृपाचार्य जब तक मौजूद है तब तक हमारी सेना का इस तरह भागना आप लोगों के लिए गौरव की बात नहीं है मैं यह कभी नहीं मान सकता कि पांडव आप लोगों के समान योद्धा हैं अवश्य ही आप उन पर कृपा दृष्टि तो सेना मारी जा रही है और आप क्षमा किए बैठे हैं यदि यही बात थी तो मुझे पहले ही बता देना उचित था कि मैं पांडवों से धृष्ट दुम्न से और साप्तिकी से युद्ध नहीं करूँगा उस समय आपकी आचार्य की तथा कृपा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 कि इंद्र के सहित संपूर्ण देवता भी पांडवों को युद्ध में नहीं जीत सकते अब मैं हो गया। इस अवस्था तो अपने के साथ देखो। आज मैं अकेला ही के सामने पांडवों को सेना सहित पीछे हटा दूंगा जब भीष्म ने इस प्रकार कहा तो आपके पुत्र प्रसन्न होकर भेरिय और शंख आदि बाजे बजाने लगे उनकी आवाज सुनकर पांडव भी शंख भेरी और ढोल का तम नात करने लगे